ृप हो सहनावतो सहनौ भु नक्त सह वीरम्यम कर्वा विषा ओम शांति शांति शांति सभी को साधर नमस्ते आई आप सभी सब, का जो है योग दर्शन के साधनपात में स्वागत है भगवान की कृपा से ईश्वर की अच्छी अनुकंपा से हम जो है विवेक ख्याति अबिल्प अबिल्लवा हानोपाय हान का जो उपाय है मोक्ष का जो उपाय है कैवल्य का जो उपाय है अविप्लव विवेक ख्याति र कभी न डिगने वाली कभी न च्युत होने वाली कभी न डगबगाने वाली जो विवेक ख्याति होती है वो विवेक ख्याति हान का उपाय है हान माने कैवल्य मोक्ष का उपाय है ईश्वर प्राप्ति का उपाय है तो अब जो है सत्ताइसवा नंबर सूत्र में कह रहे की तस् सप्तः प्रांत भूमि प्रज्ञा तस्य माने उसकी उसकी किसकी अर्थात जिसको अविप्लब विवेक ख्याति प्राप्त हो गई है तो जिसको अविप्लव विवेक ख्याति प्राप्त हो गई है ऐसे योगी की सप्तधा प्रज्ञा सात प्रकार की बुद्धि होती है वो उस अविप्लब्वे ख्या प्राप्त करने वाले योगी की जो है सात प्रकार की प्रज्ञा होती है बुद्धि होती है ज्ञान होता है प्रज्ञा मन बुद्धि बुद्धि मन ज्ञान क्या प्रांत भूमि ही ये प्रज्ञा का विशेषण है कि माने प्रांत भूमि का मतलब हुआ कि ऐसी प्रज्ञा जो अंतिम अवस्था वाली है अब उससे आगे हो ही नहीं सकती है ऐसी प्रज्ञा जो अंतिम अवस्था मैंने प्रांत मान प्रमा प्रकृष्ट रूप से अंत माने प्रकृष्ट रूप से अंतिम भूमि माने अवस्था तो अंतिम अवस्था वाली जो बुद्धि है जो ज्ञान है अब उससे आगे नहीं हो सकता अर्थात उत्कृष्ट प्रज्ञा सबसे ऊंची प्रज्ञा सबसे ऊंची बुद्धि तो सात प्रकार के सबसे ऊंची बुद्धि होती है उस अविवेक ख्याति प्राप्त करने वाले योगी को समझ गया सूत्रकार अब महर्षि वेद जी जो है कृष्ण कृष्णदाय पायल ने जो व्याख्या की है इस सूत्र की इस पर चले विचार करते हैं व्यास भाष्य एक एक सूत्र को ए सूत्र के एक एक पद को ले रहे हैं सस्य को ले रहे हैं फिर सपथा को लेंगे तस्य जो है तस्य इति तस्य इति तस्य इति इसकी व्याख्या कर रहे ख्याते प्रत्युदित ये जो तस्य जो शब्द है ये किसका कथन करता है तो प्रत्युत प्रत्युदित ख्याति वाले योगी का आमनाय करता है प्रत्यामनाय करता है उसके प्रति ये कथन करता है अर्थात प्रत्युद्ध का मतलब हुआ उदित हो गया है ख्याति ज्ञान जिसको मैने जिसको ख्याति माने विवेक ख्याति गुण और पुरुष के भेद का ज्ञान सत्व और पुरुष के भेद का ज्ञान जिसको हो गया है उदित हो गया है उत्पन्न हो गया है तो प्रत्युद्ध माने उदित हो गया है ज्ञान प्रकाशित हो गया है ज्ञान उदित हो गया है ज्ञान विवेक ख्याति जिस योगी का तो यहाँ पर भी प्रति है और प्रत्याम भी प्रति है तो प्रति रहना है उस वस्तु के प्रति अर्थात सत्व और पुरुष के प्रति भेद के प्रति उदित हो गया है ज्ञान जिसका उसको कहेंगे प्रत्युदित ख्याति तो तस्ती के द्वारा ये बताया जा रहा है प्रत्युद्ध ख्याति तो प्रत्यामनाय मने प्रत्युद्ध ख्याति वाले योगी के प्रति ये तस्य शब्द तसि आम नय कथन कथनमती आमनाय का मतलब है कथन आमनाय का मतलब क्या है जी कथन हाँ यहाँ पर जो महर्षि पतंजलि जी ने जो तस्य शब्द पढ़ा है वह तस्य शब्द पढ़ा है प्रत्युद्ध ख्याति वाले अर्थात विवेक ख्याति अविप्लव विवेक ख्याति प्राप्त किए हुए योगी के लिए बताया है समझ गया जी हांजी जी। नाय आप सप्तधा तो की व्याख्या कर रहे हैं अब सप्तधा तो अशुद्ध्यावरण मलाप गित्त प्रत्यानुत् सती सप्तकार प्रज्ञा विवेकनो भवती बोल रहे हैं सप्तने तब अशुद्धि आवरण रूपी जो मल है अशुद्ध्याण मलाप है, तो अशुद्धि आवरण रूपी मल के हट जाने से अपगमात मैंने हट जाने से चित्त से जो चित्त है जो मन है जो बुद्धि है तो चित्तस्य से प्रत्यातरानुत्पादित अब मन के जो है मन में जो है अन्य प्रत्यय का उत्पादन नहीं होता है प्रत्यात का मतलब हुआ कि ये जो विवेक ख्याति रूपी जो ज्ञान है उससे भिन्न अर्थात यहाँ पर जब तक विवेक ख्याति नहीं हुई तब तक तो अज्ञानता ही है अविद्या ही है तो हम प्रत्यार का अर्थ कर सकते हैं मिथ्या ज्ञान प्रत्यांतर मान प्रत्यातर का सीधे लिटरल जो मीनिंग है शब्दार्थ जो है भिन्न ज्ञान तो भिन्न ज्ञान का मतलब यहाँ पर क्या हुआ जी जब तक मन के अंदर से अशुद्धि समाप्त नहीं होती है जब तक अशुद्धि रूपी आवरण या अशुद्धि आवरण रूपी मल समाप्त नहीं होता है तब तक जो प्रत्यय होता है व्यक्ति के अंदर वह जो है प्रत्यांतर होता है वही प्रत्यांतर है वही मिथ्या ज्ञान है पूर्णतः अविद्या जब मैंने जब तक विवेक ख्याति नहीं होती है जब तक व्यक्ति को मैं और मैं जो आत्मा और ये जो शरीर जो है ये जो मन जो है इसके भेद का साक्षात नहीं हो जाता है प्रकटीकरण नहीं हो जाता है डायरेक्ट परसेप्शन नहीं हो जाता है तब तक चित्त के अंदर तो मल रहता ही है तो यही करें कि कर सप्ताह मला मलाप गप अशुद्धि आवरण रूपी मल के अपगम होने से नष्ट होने से हट जाने से चित्त के अंदर क्या होता है प्रत्यांतर की उत्पत्ति नहीं होती है अन्य जो ज्ञान है अन्य जो अविद्या है उसकी उत्पत्ति नहीं होती है अन्य जो मिथ्या ज्ञान है वह उत्पन्न नहीं होता और अनुत्पादे सती सप प्रकार ही प्रज्ञा विवेक अनुभवती जब वह का उत्पादन नहीं होता है तभी जो है उत्पादन न होने पर सात प्रकार की ही प्रज्ञा विवेकी को होता है जो विवेकी होता है उसको सात प्रकार की ही बुद्धि होती है सात प्रकार की ही प्रज्ञा होती है सात प्रकार के ही ज्ञान होते हैं तो सात प्रकार के ज्ञान में एक एक को गिना रहे हैं कि वो उस योगी को अविप्लब विवेक ख्याति प्राप्त किए हुए योगी को सात प्रकार के ज्ञान क्या है सात प्रकार की बुद्धि क्या है उसमें से पहला कार है सब्ज था जैसे की परिज्ञातम हेयम न अस्य पुनः परिज्ञेयमस्ति। जब व्यक्ति उस स्टेट को उस मेंटल स्टेट को प्राप्त कर लेता है जब उस मन स्थिति को प्राप्त कर लेता है जब उस विवेक ख्याति को प्राप्त कर लेता है तो वैसे व्यक्ति को जो हेय है वह परिज्ञात हो जाता है वह ज्ञात हो जाता है उसको समझ में आ जाता है हेय क्या है दुख क्या है एक का मतलब है दुख एक का मतलब है दुख और वो भी कौन सा दुख देखिए एक तो दुख हो गया जो बीत गया जो व्यतीत हो गया एक दुख जो हम अभी भोग रहे हैं और एक दुख जो अभी आगे आने वाला है तो आगे आने वाले जो दुख है वो हेय है, है भाई जो बीत गया दुख अब यदि मान लीजिए कि कल हमें सिर में दर्द हुआ सिर में दर्द हुआ पेट में दर्द हुआ कमर में दर्द हुआ या मन में परेशानी हुई बेचैनी हुई तो उसका तो कुछ न कुछ तो ज्ञान हो ही जाता है उसको जानता ही है व्यक्ति कुछ न कुछ वर्तमान में जो दुख प्राप्त होता है उसको भी वह कुछ न कुछ जानता रहता है भाई ये दुख प्राप्त हो गया है और इस तरीके का परंतु आगे आने वाला जो दुख है सामान्य जो जन है हम सभी जो जन हैं हम लोगों को आगे आने वाले दुख का भान नहीं होता कल जो दुख आएगा हम जो कुछ भी क्रिया कर रहे हैं उसका परिणाम कल क्या होना है भविष्य में क्या होना है वह सामान्य व्यक्ति नहीं जान पाता है परंतु जब वही व्यक्ति योगी बन जाता है जब उस व्यक्ति के अंदर अविप्लब विवेक ख्याति हो जाती है तो वह जो अनागत दुख है यम दुख अनागतम जो आगे आने वाला दुख है वह उसको परिज्ञात हो जाता है और जब वह परिजात हो जाता है, जब उसको वह जान जाता है तो फिर वह ऐसे क्रिया ही नहीं करेगा वो योगी वह जो भी क्रिया करेगा वह क्रिया वही क्रिया करेगा जो उसको सुख देने वाला हो इसलिए कि पहला ज्ञान तो उस योगी को ये हुआ की परिज्ञातम हेयम अनागत जो हेय है हेयम दुख जो दुख है जो त्यागने योग्य है वह परिजात हो जाता है उस योगी के द्वारा न अस्ती न अचय अब ऐसा नहीं रहता उस योगी को कि फिर उसको जानने योग्य हो परिजय हो कि भाई आगे आने वाला जो दुख है या जो इस तरीके का दुख है वह क्यों हुआ या कैसे क्या होगा वह जानने योग्य नहीं होता परिजय नहीं होता वो तो जान लिया पाली बुद्धि यही होती ही है सबसे पाली बुद्धि सबसे पाली प्रज्ञा उस योगी के अंदर यही होती है कि आगे आने वाला जो दुख है उसको अभी ही जान लेता है और वह जब जान लेता है तो फिर वह उस दुखने का कोशिश करता है वह कर्वाशय इत्यादि जो है इस तरीके का कर्म नहीं करेगा जिससे की उसको कर्वाशय आए और जो है धीरे धीरे आगे मोक्ष की ओर बढ़ेगा तो पाला ज्ञान समझ गए जी बुद्धि वाले योगी आंजी, की हाँ जी अब दूसरा ज्ञान क्या होता है दूसरे प्रकार की बुद्धि उस योगी की क्या होती है अविवे ख्याप्लब अभिवेक ख्या वाले उनको अविप्लब विवेक ख्या वाले योगी को तो बोलते क्षीणा हे ये तो वो न पुनः एतेषां तेषा उस योगी को जो दूसरे प्रकार का जो ज्ञान होता है वह ये होता है तो क्षीणा हेय हे हेय हे का जो हेतु है वो क्षीण हो गए वो नष्ट हो गए वो समाप्त हो गए ये उसको ज्ञान हो जाता है है हे या हेतु है हे जो है वो जो दुख है वो जो आगे आने वाला जो दुख है वह हेय जो दुख है उसका कारण क्या है जी तो पीछे आप पढ़ करके आए हैं उसका कारण है संयोग दृष्टि दृश्य यो संयोगो हे हेतु और दृश्य आत्मा और जो दृश्य है जो संसार है जो मन है जो शरीर है इसके साथ जुड़ना इसके साथ संयुक्त होना ही दुख का कारण है अर्थात जन्म लेना ही दुख का कारण है हम लोग जो जन्मे हैं, यही दुख का कारण है ये तो है परंतु ये होता किससे है व्यक्ति संयोग जन्म जो लिया चाहे वह मनुष्य जन्म ले चाहे वह पशु जन्म ले पशु तो और ही निम्न योनि हो गया परंतु मनुष्य योनि में भी जब व्यक्ति जन्म लेता है हम सभी जो जन्म लिए हैं ये इसका मूल कारण है अविद्या क्योंकि आपने पीछे पढ़ा है सस्तु अविद्या माने ये जो है संयोग का जो कारण है उसका कारण है अविद्या इग्नोरेंस अज्ञानता अविद्या होती है तभी व्यक्ति जन्म लेता है जब अविद्या समाप्त हो जाए तो जन्म समाप्त हो जाए और मुक्ति को प्राप्त कर ले तो यहाँ पर यह करे कि क्षीण हे हेतु हे का जो हेतु है यहाँ पर बहुवचन है टूर नंबर है हे का हेतु यहाँ पर अविद्या लिया है क्योंकि तो सहयोग का भी मूल कारण अविद्या इसलिए मूल पर की बात कर रहे हैं तो योगी को दूसरा ज्ञान ये हो जाता है कि हमारे मन के अंदर जो अविद्याएं अविद्या वह क्षीण हो गई अब उसको क्षीण करने की आवश्यकता नहीं है इसलिए कहते न पुनः तेषाम क्षेत्रव्यम ये जो हेतु है अविद्या है ये क्षेत्रव्य नहीं है अब ये नष्ट करने योग्य नहीं है ये तो क्षीण हो गए अर्थात उसके अंदर से अविद्या अस्मिता राग द्वेष और डर मृत्यु का अभिनिवेश जो ये पांच प्रकार की जो अविद्याएं हैं, ये अविद्या ये नष्ट हो गए क्षीण हो जाते हैं क्षीण हो गए ऐसा उसको ज्ञान हो जाता है अब क्षीण करने की आवश्यकता नहीं है दूसरा समझ गया जी दूसरी अंश क्या ज्ञान हुआ कि तो कि जितनी अविद्या या? के अविद्या के कारण जितने जो पांचों है जैसे अविद्या राग, तो है मैंने हे तो तो का जो हेतु है वो अविद्या है हाँ जी दुख का जो हे का हेतु आपने संयोग पढ़ा परंतु संयोग का जो हेतु है वो अविद्या है तो मूल जो अविद्या ही हो गया ना जी दुख का मैंने क्या बोल रहे की दुख का कारण हे का कारण हाँ जी क्या क्षीण हो जाते हैं अविप्लव विवेक ख्याति जब प्राप्त हो जाता है योगी को तो फिर जो है अविद्या क्षीण हो जाती है अविद्या क्षीण नहीं होगी तो अविप्लव विवेक ख्याति प्राप्त ही नहीं होगी तो उस योगी को ये ज्ञान हो जाता है हेय का जो हेतु है वो क्षीण हो गए ऐसा जो है उसको ज्ञान हो जाता है न पुनः एते शाम क्षेत्र पुनः इनको क्षेत्र नहीं है ये ये नहीं कि अभी बचा हुआ इसको क्षीण कर दो नष्ट कर दो तो बात नहीं है समझ गया जी हाँ जी अब तीसरा तीसरा ज्ञान क्या होता है उस योगी को तो बोल रहा है कि साक्षात कृतम निरोध समाधिना हम और योगी जो है विवेक ख्याति को प्राप्त किए हुए योगी जो है वो योगी जो है निरोध नामक जो समाधि है असंप्रज्ञात जो समाधि है उस निरोध समाधि के द्वारा असंप्रज्ञात समाधि के द्वारा हान को हन मने मोक्ष कैबल्य अर्थात जब व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त होता है तो मुक्ति को प्राप्त होने के बाद वह कैवल्य केवल रहता है वह परमात्मा के गोद में विचरण कर रहा होता है तो उस समय जो आनंद आ रहा होता है वो इस शरीर में रहते हुए ही उस आनंद को प्राप्त कर लेता है आनंद की अनुभूति कर लेता है जैसे मुक्ति में अवस्था होती है जीवात्मा की आत्मा की उसी तरीके की अवस्था इस शरीर में रहते हुए हो जाता है यही करे कि रिमो निरोध समाधिना हानम साक्षातम निरोध नामक जो समाधि है असंप्रज्ञात जो समाधि है इसके द्वारा हान साक्षात्त हो जाता है हान को, को प्रत्यक्ष कर लेता है मुक्ति को प्रत्यक्ष कर लेता है अर्थात जीवन मुक्त जिसको है। जी इस शरीर में रहते हुए ही उस मुक्ति अवस्था में जो आनंद को प्राप्त करेगा उस आनंद को इस अब इस शरीर में रहते हुए भी वो प्राप्त कर लेता है तो ये उसको ज्ञान हो जाता है समझ गया जी हां चौथा चौथा ज्ञान क्या होता है बोलते भावितो विवेक ख्याति रूपो हानोपाय और चौथा जो है उस योगी को क्या हो जाता है विवेक ख्याति रूपो भावित हानोपाया विवेक विवेक ख्याति बने अविप्लव विवेक ख्या रूपी जो हान का उपाय है मोक्ष का जो उपाय है वह उपाय भावित सिद्ध हुआ सिद्ध हो गया ऐसा ज्ञान हो जाता है वह उसको विवेक ख्याति रूपी जो हान का जो उपाय है यह भावित उत्पादित ये उत्पन्न हो गया ये भावित हो गया ये सिद्ध हो गया ये चौथा तो उसको ज्ञान हो जाता है उस योगी को भाई मुझे अभिप्लव विवेक ख्याति जो हान का उपाय है वो मुझे प्राप्त हो गया है तो ये तो आप जो चार जो ये पढ़े चार जो तो पीछे हेय हे हेतु हे और हान हान उपाय इसके संबंध में बताया कि ये जो है चारों का ये ज्ञान हो जाता है अब आगे बचा तीन सातवें में थे तो ये करे ऐसा चतुष्टी कार्य विमुक्ति प्रज्या बोल रहे हैं कि ये जो चार है ये जो चार है कि हे का परिज्ञान होना अविद्या का नाश हो जाना मुक्ति का साक्षात्कार कर लेना इस शरीर में ही और विवेक अविवेक मतलब अविप्लव विवेक ख्याति रूपी जो मुक्ति का जो उपाय है उसको सिद्ध कर लेना ये जो ज्ञान है ये जो है यही तो प्रज्ञा का उद्देश्य है यही तो मन का उद्देश्य है मन जब इसको ये कर लेता है उसके बाद क्या होता है वो आगे बताएगा अर्थात मन का उद्देश्य है कि दुख को समझना दुख क्या है और दूसरा दुख का कारण है उसको जानना और तीसरा मुक्ति के आनंद को साक्षात्कार कर लेना मुक्ति का साक्षात्कार कर देना और अभिप्लव विवेक ख्याति जो है इसको सिद्ध कर लेना ये मन का जो है ऐसा चतुष्टय ये जो चार है सारी विमुक्ति ही प्रज्ञाया प्रज्ञा के कार्य की विमुक्ति ये चार प्रज्ञा का जो कार्य है प्रज्ञा जो है बुद्धि जो है उस बुद्धि के चार काम है तो कार्य विमुक्ति प्रज्ञाया प्रज्ञा के बुद्धि के कार्य जो है उसकी विमुक्ति ऐसा चतु तो ये चार जो है प्रज्ञा के कार्य की विमुक्ति है प्रज्ञा के कार्य की समाप्ति है ये चार ये चार ही उद्देश्य है चित्त का जब ये चारों सिद्ध हो जाता है अर्थात जब जीवात्मा इस मन के माध्यम से इन चारों चीज को साक्षात्कार कर लेता है ज्ञान कर लेता है दुख क्या है दुख का कारण क्या है और मुक्ति का साक्षात्कार कर लेता है और विवेक ख्याति को सिद्ध कर लेता है। विप्ल विवेक ख्याति को तो वह चित्त क्या होता है वो आगे बताएगा पीछे भी बताया हूँ तेज प्रति सूक्ष्म वो चित्त नष्ट मैने जो चित्त तब नष्ट हो जाता है क्योंकि अपना का फिर दोबारा फिर जन्म नहीं लेगा व्यक्ति तो यहां पर ही कह चतुष्टी तो कार्य विमुक्ति प्रज्ञाया इसके दूसरे प्रकार से भी व्याख्या करते हैं ऐसा करते हैं कि ऐसी व्याख्या करते हैं ऐसा चतुष्टी तो कार्या प्रज्ञाया विमुक्ति कार्य माने ये जो चार है प्रज्ञा के मैंने ये जो चार प्रज्ञा की जो विमुक्ति मैंने मैंने प्रज्ञा के विमुक्ति ऐसा चतुष्टय ये चार जो कार्य करनी चाहिए प्रज्ञा की विमुक्ति के लिए ऐसा ऐसा प्रज्ञा जो है उस प्रज्ञा की विमुक्ति के लिए मन की विमुक्ति के लिए इन चारों कार्यों को करनी चाहिए ऐसे भी व्याख्या कर देते हैं परंतु ऐसा है कि ये कार्य विमुक्ति कार्य से विमुक्ति ऐसा कर दीजिएगा कि ये चार प्रज्ञा के कार्य की विमुक्ति है प्रज्ञा माने बुद्धि मन के कार्य की विमुक्ति है यहीं पर यह दी एंड हो जाता है यहीं पर ही समाप्त हो जाता है जब ये चार की प्राप्त कर जब तक मन चार की नहीं प्राप्त करेगा तब तक जो फिर वो जन्म लेता रहेगा अब आगे करें चित्त विमुक्ति तु त्री अभी तक प्रज्ञा के कार्य की विमुक्ति थी अभी प्रज्ञा की विमुक्ति नहीं हुई है प्रज्ञा के कार्य की विमुक्ति हो गई कि कार्य जो करना चाहिए था वो कर लिया तो अब चित्त के विमुक्ति तीन है मन की जो विमुक्ति है वो तीन है क्या चरिताधिकारा बुद्धि एक तो यह कि बुद्धि चरितार्थ हो गई एक हुआ की चरिताधिकारा बुद्धि मने अधिकार का मतलब होता है बुद्धि का अधिकार क्या है भोग दिलाना और अपवर्ग दिलाना मोक्ष दिलाना तो अब ये बुद्धि जो है क्या है अपने अधिकार को पूर्ण कर लिया जैसे हो ना लोक व्यवहार में कहते हैं कि भाई अब हम जो है हमारा संतान हो गया अब जो है अ, हम संतान इत्यादि को विवाह भी करा दिए पोता पोती हो गया अब जो है अब हमारा कोई काम नहीं है फिर अब परेशान व्यक्ति होता है जब उससे और चिपका हुआ रहता है बूढ़े लोग जो चिपके हुए रहते हैं वहीं पर अव्यवस्था होती है वहीं पर आ, मतलब झगड़ा होता है जब बड़े होते हैं व्यक्ति जब वह आ, क्या बोलते हैं कि जब वह गृहस्थ इत्यादि का जो उसका कर्तव्य था वो पूरा कर लिया तो उसको सन्यास बन जाना चाहिए उसको घर में नहीं चिपके रहना चाहिए घर में जब व्यक्ति चिपकता है तभी जो है अव्यवस्थाएं होती है तो यहाँ पर एक चरिताधिकारा बुद्धि बुद्धि चरित वाली होती है अर्थात अब उसका जो भोग वर्ग है वह अंतिम अंतिम है इसके बाद अब नहीं होगा वो हो गया अब उसके बाद बुद्धि समाप्त हो जाएगी उसके चरिता अधिकारा बुद्धि उसकी बुद्धि जो है बुद्धि का जो अधिकार है वह चरितार्थ हो गई है तो एक ऐसी प्रज्ञा उत्पन्न होती है उस योगी के भाई अब बुद्धि का अब काम नहीं है अब अधिकार इसका समाप्त हो गया छठा जो है गुणा इरी शिखर कूटच्यूता तट भी मिलता है तट भी, होता। तट इवा प्रलया भी मुखा तेन न पाठता तटच्यूताव ग्रवाणो निरवस्थान स्वे प्रयोजना तेनाली नवीना इति तो छट्टा जो कह रहे हैं यहाँ पर कि गुणा गुणा माने सतव रज गुण जो मन के अंदर जो गुण है क्योंकि मन जो है सत रजत समस् से मिलकर के बना हुआ है हाँ जी तो ये यहाँ जो गुणा है सत्वर समस् के गुण की बात कर रहे हैं सतरज समस् के जो पार्टिकल्स हैं मैंने मन के जो चित्त के जो पार्टिकल्स है सतवर सम की बात कर रहे हैं तो बोलते ये जो गुण है सत्ज समस है गिर शिखर कुटच्यूता मने गिरी मने पर्वत, शिखर मने चोटी कौन सी चोटी कूट चोटी मने शिखर कूट जो वहां पर कूट है स्थिर है या तट करेंगे तो शिखर के जो चोटी का जो तट है दोनों अर्थ हो जाएगा दोनों से घट तो जाएगा कोई अजीब बात नहीं है तो वो जो सप्त समझ जो गुण है वह गिरी शिखर कूट गिरी मने पर शिखर रूप शिखर जो कूट है स्थिर जो शिखर है चोटी है उससे च्युत जो ग्रवाणा पत्थर अच्छा बताइए जी कल्पना कीजिए मैंने विचार कीजिए कि पर्वत के शिखर पर एक बहुत बड़ा जो वहां से वो गिरता हुआ जो पर्वत का जो कोई टूटा हुआ भाग या कोई पत्थर जो है गिर रहा है बहुत बड़ा तो वो जिस स्थिति में वो गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते तो वहां तक गिरता जाएगा जब तक कि उसका मूल स्थान सहारा नहीं मिल जाएगा तब तक गिरता जाएगा और उसके बीच में जो जो चीज आएगा वो सबको नष्ट करता जाएगा वो सबको समाप्त करता जाएगा तो उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर कि जैसे पर्वत के शिखर पर यदि कोई पत्थर हो और वहां से वह गिरना चालू होता तो लुढ़कते लुढ़कते लुढ़कते नीचे तक चला जाता है ऐसे ही उसी तरीके से कहा तो निरावस्थाना मने जिसका निरावस्थान अवस्थान रहित है जिसको ठहरने का स्थान नहीं है जब तक उसको ठहरने का स्थान नहीं मिलेगा उस पत्थर को तब तक हुआ चोटी पर से गिरता हुई हुआ ही नीचे जाएगा तो ऐसे ही करें कि जैसे पर्वत के शिखर पर से च्यूत उससे अलग हुए जो पत्थर है अवस्थान से रहित किसी सहारे से रहित, जो ग्रावान है वह नीचे गिरता जाता है इसी तरीके से क्या होता है जब बुद्धि चरिताधिकार हो जाती है और जब चरिताधिकार हो जाती है तो अब जो है मृत्यु के बाद जब मरेगा बुद्धि है शरीर तो उसके बाद जैसे शरीर यहाँ पर नष्ट हो जाता है शरीर को हम यहाँ पर जला देते हैं वो अग्नि अग्नि में चला गया वायु बाय। वायु में जल जल में तो बने जितने भी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है सब अपने अपने तत्व में विलीन हो गया ऐसे ही वह जो मन के जो शत्रु समस गुण है गिरते, गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते गिरते उसका जो अपना कारण जो शत्र पार्टिकल प्रकृति है उसमें जाकर के विलीन हो जाता है इसी बात को यहां पर कह करें कि न चाहम प्रवली नाम सॉरी गुणा सिखे गिरी शिखर कुट च्यूता ग्रावाणो निरवस्थाना स्व कारण प्रलया अपने कारण में प्रलय की की ओर अभिमुख प्रलय की ओर होता हुआ होते हुए वो गुण तेन सह अस्तंग उसके साथ ही वह अस्त हो जाता है अर्थात चित्र जो नष्ट हुआ तो चित्त के नष्ट होने के साथ साथ चित्र के जो गुण है है वह भी नष्ट हो गया या तेन साकार भी कर सकते हैं जो योगी जो है योगी जो मृत्यु को प्राप्त हुआ उसी के साथ साथ जैसे शरीर नष्ट हो गया उसी के साथ साथ वह भी गुण भी नष्ट हो जाते हैं अस्तम गो प्राप्त हो जाते हैं तो ये ज्ञान हो जाता है अर्थात मृत्यु के ब... पहले चार जो है जीवन रहते हुए होता है और आगे जो तीन है वो मृत्यु के बाद ये स्थिति होती है परंतु योगी को जीते जी ही ज्ञान होता है जीते जी ही ये प्रत्यक्ष कर लेता है कि अब मैं जो शरीर त्यागूंगा तो अब मैं दोबारा जन्म नहीं लूंगा योगी को इसी समय ज्ञान हो जाता है इस शरीर में रहते हुए ही हमारा मन नष्ट हो जाएगा चित्र नष्ट हो जाएगा ये सब सब उसको इस समय ज्ञान हो जाएगा तो ये छठे प्रकार का ज्ञान हुआ न तो ऐसा नाम पुनः अस्थि उत्पाद हा। बोल रहे हैं कि इन गुणों का जो है जो प्रबिलीन जो लीन हुए प्रकृति में लीन हुए जो गुण हैं, मन के जो गुण हैं, है समस पार्टिकल्स हैं, उनका पुनः उत्पादन नहीं होता है उसकी उत्पत्ति पुनः नहीं होती है क्यों प्रयोजन के अभाव क्योंकि तो अब कोई प्रयोजन नहीं रहा मन का मन का जो प्रयोजन था कि भोग दिलाना और अपवर्ग दिलाना लास्ट अंतिम जो प्रयोजन था कि अपवर्ग दिलाना वह जो प्रयोजन था तो उन्होंने वो करा दिया तो अब कोई प्रयोजन ही नहीं रहा मन का इसीलिए जो है वह नष्ट हो जाता है ये करके प्रयोजन अभाव प्रयोजन न होने से तो ये ज्ञान उस योगी को हो जाता है जीते जी उस समय तो ये सात छठे प्रकार का ज्ञान हो गया समझिए डॉक्टर साहब हाँ जी अव सातवें प्रकार का ज्ञान सातवें करें एतस्याम अवस्थायाम गुण संबंधातीत स्वरूप मात्र ज्योति अमल केवली पुरुष अब ये जो ये अवस्था होती है इस अवस्था में ये सब ज्ञान करता है इस अवस्था में एतस्याम अवस्थायाम इस अवस्था में इस मेंटल स्टेट में इस स्थिति में जो है इस स्थिति में क्या होता है गुण संबंधातीत गुण के संबंध से अतीत गुण के संबंधों से रहित जो केवली जो पुरुष है स्वरूप मात्र ज्योति ही वह ज्योति स्वरूप मात्र है प्रकाश स्वरूप मात्र है ज्ञान स्वरूप मात्र है वह ज्योति स्वरूप जो मात्र है शुद्ध जैसे ज्योति बने प्रकाश शुद्ध तो स्वरूप मातम ने शुद्ध स्वरूप जो है अमल से रहित जो केवली पुरुष है उस उस केवली पुरुष का भी उस योगी को ज्ञान हो जाता है ये अवस्था है अवस्था सात प्रकार की ये प्रांत भूमि है प्रज्ञा की ऐसी और ये इसी समय वह केवली मैं जो आत्मा है जो उसका उसको बोध हो जाता है उस केवल का तदा दृष्ट उस स्वरूप अपने स्वरूप में ही अवस्थित हो जाता है वह उसी अपने आप को ही देखता रहता है अपने स्वरूप में ही मतलब तो अपने स्वरूप में ही लीन रहता है अपने स्वरूप को ही जानता रहता है तो ये इसमस्थायाम गुण संबंधातीत गुण के संबंध से रहित स्वरूप मात्र ज्योति जो स्वरूप मात्र जो ज्योति है स्वरूप मात्र ज्योति है जिसका जिसका स्वरूप मात्र ज्योति है जो, जो प्रकाश है जो ज्ञान है अब वो तो योगी ही इस चीज को समझेगा कि हमारा खुद का क्या स्वरूप है तो ज्योति जो है वह जो शुद्ध है ज्योति माने शुद्ध भी होता है अमला जो मल से रहित है उसमें कोई मल नहीं है जो केवली है जो केवल है जो पुरुष है वह पुरुष का उसकी प्रज्ञा उस योगी को हो जाती समझ गए जी? हाँ जी आगे करे एताम सप्त विधाम प्रांत भूमि प्रज्ञ अनुपश्यन पुरुष कुशल इत्याख्या बोल रहे हैं कि ये जो सात प्रकार के जो प्रांत भूमि अंतिम अवस्था वाले जो बुद्धि है उत्कृष्ट अब उससे आगे बुद्धि हो ही नहीं सकती ज्ञान हो ही नहीं सकता किसी का तो अंतिम अवस्था वाली जो बुद्धि है उत्कृष्ट जो ऊंची अवस्था वाली जो बुद्धि है उसको अनुपश्यन देखता हुआ जो पुरुष है जब योगी उसको देख रहा होता है तो देखता हुआ अनुप्रज्ञाओं को देखता हुआ पुरुष कुशल उसको कुशल कहा जाता है हालांकि लोक व्यवहार में हम कहते हैं कुशल व्यक्ति है ये प्रवीण है ये दक्ष कुशल है ठीक है सामान्य रूप से कह देते हैं परंतु वास्तव में कुशल हुआ है जो ये जो सात प्रकार की जो प्रज्ञा है उस प्रज्ञा को देखता हुआ जब देख रहा होता है तो वह कुशल होता है उसको ही कुशल कहते हैं कुशल इत्याख्यायते प्रति प्रसवे अपनी चित्त मुक्त कुशल इतव होती तो यहाँ पर आगे वाक इसलिए दे रहे महर्षि जी वह उसको कुछ कहेंगे तो और मुक्ति में जो होता है उसको क्या कहेंगे मुक्त जीवात्मा को तो यहाँ पर क्या? प्रति प्रसवे अपने चित्त चित के प्रति प्रसव होने पर भी अगर अपने कारण में विलीन होने पर भी अगर चित्त के उत्पत्ति न होने पर प्रसव मन उत्पत्ति और प्रति उत्पत्ति के उल्टा प्रलय तो चित्त के प्रलय होने पर भी, तो भी मुक्त जो जो मुक्त पुरुष है वह भी कुशल होती कुशल यही होता कुशल ही होता है वह उसको भी कुशल कहा जाता है क्यों गुणातीत गुण से अतीत होने के कारण गुण से रहित होने के कारण गुण के साथ उसका फिर संबंध नहीं होता अथ सप के साथ इस शरीर उसका संबंध नहीं होता इसलिए उसको भी कुशल कहा जाता है अर्थात जो मुक्त पुरुष है वो सभी कुशल है कृष्ण भगवान मुक्ति में वितरण कर रहे हैं कृष्ण भगवान भी कुशल है महर्षि दयानंद जी मुक्ति में विचरण कर रहे हैं वो भी कुशल है तो जो जो भी ब्रह्मा से लेकर के ऋषि दयानंद पर्यंत तक जो भी योगी हुए हैं, महर्षि वेद जिनकी हम व्याख्या पढ़ रहे हैं इत्यादि जितने भी जैमिनी गौतम कणाद शांडिल्य इत्यादि जो ऋषि हुए हैं काश्यप भरद्वाज जो भी ऋषि हुए हैं जो भी मुक्ति को योगी हुए हैं प्राप्त हुए हैं वो सभी कुशल हैं उनको भी जो अभी जीवन मन मुक्ति में जो विचरण कर रहे हैं वो सब कुशल हैं और जब हम ही योगी होते हैं और इसी अवस्था को प्राप्त होते हुए इन सातों प्रकार के ज्ञान को जब देख रहे होते हैं तो फिर हम कुशल होते हैं जीते हुए भी और मृत्यु के बाद भी दोनों जीते जी भी और शरीर छोड़ने के बाद भी इसमें कोई शंका नहीं जी। भाई जी आपको समझ में आ गया चलिए जी अब आगे है देखिए आपने पहला पाद पढ़ा तो पहला पाद कैसे है तीन तरीके के साधक होते हैं एक साधक होता है उत्तम दूसरा साधक होता है मध्यम तीसरा साधक होता है निम्न तो उत्तम साधक के लिए प्रथम पाद लिखा गया और मध्यम कोटि के जो साधक है उसके लिए क्रियायोग और क्रियायोग बीच में और भी चीज आया परंतु तो क्रिया योग यहां पर क्रिया योग तक यहां तक जो बताया गया मैंने सताइस नंबर सूत्र तक जो है वह उसी की उसी का विस्तार है इस सब के माध्यम से बताया गया तो यह मध्यम कोटि के साधक के लिए है कि क्रिया योग इत्यादि के माध्यम से और विवेक ख्याति प्राप्त करके क्योंकि तो सबका लक्ष्य यही है विवेक ख्याति चाहे वह उत्तम कोटि का हो या मध्यम कोटि का हो चाहे वह निम्न कोटि का हो तो वो जो है मध्यम कोटि के साधक के लिए वो क्रिया योग इत्यादि की चर्चा कर दी अब जो है आगे जो व्याख्या होगी वह निम्न कोटि के साधक के लिए जो साधारण से साधारण है मध्यम भी नहीं है उससे भी निम्न है वो कैसे विवेक ख्याति को प्राप्त करे वो कैसे भगवान को प्राप्त करे उसके लिए आगे की व्याख्या है अट्ठाईसवे नंबर सूत्र से है उसी का अवतरणी है बोलते हैं सिद्धा भवती विवेक ख्याति हानोपाय बोलना कि विवेक ख्याति जो हान का उपाय है वह सिद्ध होती है वह होती है तो अब सिद्ध जो होती है तो कैसे होती है विवेक ख्याति जो हानो का हान का जो मुक्ति, मुक्ति का उपाय है वो तो मुक्ति का उपाय रूपी जो विवेक ख्या है वह सिद्ध होती है वह जो सिद्ध होती है उसको व्यक्ति जो सिद्ध करता है वह कैसे उसको जो सिद्ध करनी चाहिए विवेक ख्याति जो सिद्ध होनी चाहिए वह विवेक ख्याति हानोपा विवेक ख्याति जो सिद्ध होनी चाहिए वह कैसे सिद्ध होगी सामान्य व्यक्ति इसको कैसे सिद्ध करेगा ठीक तो है सिद्धा भवती विवेक ख्याति हानोपाती मने हान का उपाय मुक्ति का उपाय विवेक ख्याति सिद्ध होती है व्यक्ति इसको सिद्ध करता है तो ये कैसे सिद्ध होती तो है तो कैसे तो न सिद्धि ही साधनम। बोल रहे भाई विवेक ख्या हान का उपाय मुक्ति का उपाय जो विवेक ख्याति है माने अविप्लव विवेक ख्या जो है वो उसको जो हमें सिद्ध करना है तो वो तो बिना साधन का तो सिद्ध होगा ही नहीं उसके तो साधन होना चाहिए जिस साधन के माध्यम से हम उस विवेक अविप्लब विवेक ख्याति को प्राप्त कर सके तो बोल रहे हैं अंतरे न साधन साधन के बिना सिद्धि न सिद्धि नहीं होती है इति इसीलिए इस सूत्र को आरंभ किया कि कैसे कौन सा साधन होगा जिस साधन से हम सिद्धि विवेक ख्याति अविप्लब विवेक ख्याति को प्राप्त कर लेंगे और फिर मुक्ति की प्राप्ति होगी तो उसमें ये करें कर रहे अट्ठाईसवा सूत्र और योगांग अनुष्ठान आप अशुधि ज्ञान ख्याते हैं। दिप्ती आविवेक ख्यांगानुष्ठान योग जो है अभी तक योग आपने योग पढ़ा पर तो योग के क्या क्या अंग हैं वो नहीं बताया गया अब ये साधारण जनता के लिए अधम कोटी के जो साधक हैं उनके लिए यहाँ पर आगे बता रहे हैं तो यहाँ पर कह रहे हैं की योग के इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि यहाँ पर अधम कोटि के लिए करें तो जो मध्यम कोटि के है उसको ये नहीं करेगा उसको तो करना ही पड़ेगा ये भी और जो उत्तम कोटि के हैं उसके भी सब तो इससे गुजरेगा ही वह गुजरा हुआ है उत्तम कोटि वाले को पहले से ही पूर्व जन से संस्कार है मध्यम कोटि वाले को थोड़ा मध्यम से ही ये पल तो है और वो उसको करना ही पड़ता है परंतु तो अधम कोटी वाले जो कभी कुशियाई नहीं जो झूठ बोलता है दूसरे को मारता है द्वेष करता है ईर्षा करता है इत्यादि जो लगा हुआ रहता है इधर का पेट उधर लगाएगा गाँव में लोग क्या करते हैं गांव में जो है राजनीति करते हैं दूसरे को कैसे परेशान करना है दूसरे को कैसे झगड़ा में डालना है दूसरे को इस इसी राजनीति में लगे हुए तो तो ऐसे साधारण कोटी व्यक्ति यदि यदि वो जानना चाहता है यदि वह मुक्ति को प्राप्त करना चाहता है यदि वह सुख को प्राप्त करना चाहता है यदि वह क्या बोल रहे है कि आगे उसको जीवन में कभी दुखी नहीं हो ऐसा चाहता है तो वह ऐसे व्यक्ति उस इस क्रम से योग के अंगों का अनुष्ठान करेगा तो वो भी महान से महान योगी बन जाएगा अनुष्ठान आप योग के अंगों का जो अनुष्ठान करने से योगों के योगों के योगों के अंगों का जो माने जीवन में लाने से अभ्यास करने से अनुष्ठान करने से क्या होता है आचरण अनुष्ठान माने आचरण आचरण करने से क्या होता है अशुद्धि क्षय अशुद्धि का नाश होता है जब व्यक्ति योग के अंगों का अनुष्ठान करेगा तो अशुद्धि का नाश होगा क्या अशुद्धि का नाश शरीर के स्तर से भी पर भी अशुद्धि का नाश होगा और मन के स्तर पर भी अशुद्धि का नाश होगा योग के अंगों का अनुष्ठान करेगा तो शरीर के अंदर जो अशुद्धि है मैल है उसका भी ज्ञान होगा वो भी नाश होगा और जब वह युग के अंगों का आचरण करेगा तो मानसिक जो अशुद्धि होती है जो अविद्या है मन के अंदर वह एक अशुद्धि है मन में जो द्वेष है ईर्षा है राग है क्रोध है ये सब जो अशुद्धि है तो ये जो अशुद्धि है इस अशुद्धि का क्षय होता है तो अशुद्धि के क्षय होने पर क्या होती है ज्ञान की दिक्ति होती है ज्ञान का प्रकाश होता है व्यक्ति के अंदर कब तक होता है बोलते अविवेक ख्याते है जब तक अविप्लव विवेक ख्याति नहीं हो जाती माने अविप्लव विवेक ख्याति पर्यत तक ज्ञान बढ़ता ही जाता है अशुद्धि का नाश होता जाता है और ज्ञान बढ़ता जाता है तो योग करते करते ये पहला योग दूसरे योग को उसके माध्यम से ज्ञान को बढ़ाया बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते विवेक ख्याति पर्यत चला जाता है बात है, कर रहे हैं। योग के जो अंग हैं वो आठ हैं जो जिसको आगे कहेंगे बोलते तेसाम अनुष्ठान पंच पर्वणों विपर्यस्य अशुद्धि रूप से क्षय बोल रहे हैं कि तेषाम अनुष्ठान उनके आचरण करने से तो उन जो आठ योग के अंग हैं क्या है वो आगे बताएंगे यमन यम आसन ध्यान समाधि तो ये जो योग के जो आठ अंग हैं इनके अनुष्ठान करने से पांच पर्व वाले जो विपर्य है मिथ्या ज्ञान है पांच पर्व क्या है जी अविद्या अविद्यास्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये पांच पर्व है ना हाँ जी तो अविद्यास्मिता राग द्वेश अभनिवेश ये पांच पर्व वाले जो अशुद्धि है उस अशुद्धि रूपी जो विपर्य है मिथ्या ज्ञान है इस मिथ्या ज्ञान का नाश हो जाता है नाश हो जाता है और क्यों बोलते तत् क्षय और उसके क्षय होने पर क्या हो जाता है जब ही नाश हुआ अविद्या जब नष्ट हुई तो क्षय होने पर सम्यक ज्ञानस अभिव्यक्ति ही जो सम्यक ज्ञान है जो सही ज्ञान है जो सही ज्ञान है उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है उसका प्रकटीकरण हो जाता है वह सम्यक ज्ञान प्रकाशित हो जाता है बोल रहे हैं कि यथा यथात साधनानि अनुष्ठियन्ते तथा तथा अनुत्तम अशुद्धि आपद्य की जैसे जैसे जितना जितना साधन का अनुष्ठान करना करते हैं करते जाते हैं जब साधारण जन या योगी जब यू करने लगा तो योगी बन गया योगी साधारण निम्न कोटि का योगी तो जैसे जैसे साधना अनुष्ठीनते जैसे जैसे साधनों का अनुष्ठान किया जाता है जैसे जैसे साधनों का आचरण किया जाता है तथा तथा वैसे वैसे अशुद्धि तनुत्व आपदे वैसे वैसे अशुद्धि जो है तनुत्व को प्राप्त करता जाता है वैसे वैसे वह क्षीण होता जाता है कमजोर होता जाता है और यथा यथा तक क्षीयते और जैसे जैसे क्षीण होता जाता है तथा तथा क्षय क्रमानुरोधी ज्ञानस्य आपि दीप्ति विवर्धते वैसे जैसे जैसे क्षीण होता जाता है अविद्या क्षीण होती जाती है वैसे वैसे उस क्षीण जितना क्षीण हुआ उस क्रम का अनुसरण करने वाली जो है ज्ञान की दीप्ति बढ़ती जाती है उतनी ज्ञान की जो है दीप्ति प्रकाश प्रकाश ज्ञान का प्रकाश बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है जितना क्षीण हुआ उतना बढ़ा जितना क्षीण हुआ उतना बढ़ा इधर क्षीण हुआ उधर ज्ञान बढ़ा इधर क्षीण हुआ उधर ज्ञान बढ़ा जैसे जैसे हम अपने अंदर से ईर्षा इत्यादि को कमजोर करेंगे जितने अंश में कमजोर किया उतने अंश में ज्ञान बढ़ा और कमजोर किया उतने अंश में ज्ञान बढ़ा ऐसे करते करते हमारे अंदर से जिस दिन क्रोध समाप्त हो जाएगा हमारे अंदर जिस दिन जो है ईर्षा समाप्त हो जाएगी तो हो जाएगा जिस दिन से मृत्यु का जिस दिन मृत्यु का डर समाप्त होता जितने अंश में समझ लीजिए कि हमारे अंदर से हिंसा समाप्त हो गया द्वेश समाप्त हो गया तो अब द्वेश पूरा पूरा जब समाप्त हो गया तो द्वेष का वो उसका पूरा पूरा ज्ञान बढ़ गया उसका उसमें वो उसमें कुशल हो गया तो यहां पर यही करथात क्षीते तथा तथा क्षय क्रमानुरोधी अपि दीप्तिर विवर्धते जैसे जैसे क्षीण होता जाता है ये जो अशुद्धि क्षीण होती जाती है अशुद्धि क्षीण होती जाती है या क्षीण होता जाता है वैसे वैसे उस क्षय क्रम के अनुसरण करने वाली जो ज्ञान की दीप्ति है वो विवर्धते बढ़ती जाती है ज्ञान का प्रकाश बढ़ता जाता है और साख हलू विवृत्ति ये जो ज्ञान की जो विवृद्धि है ये जो ज्ञान का जो बढ़ना है ये जो ज्ञान की जो दीप्ति का जो बढ़ना है इस विवृद्धि प्रकर्षम अनुभवती ये फिर ज्ञान की वृद्धि विवृद्धि प्रकर्ष को अनुभव करती है ये माने एक साहित्यिक भाषा है ये क्या वृद्धि क्या ज्ञान की दीप्ति क्या प्रकर्ष की अनु, अनुभव करेगी ये योगी करता है तो यहाँ पर एक बोलने का एक स्टाइल है एक तरीका है कि वह जो है ये जो विवृद्धि है ये जो ज्ञान की दिप्ती ज्ञान के प्रकाश की जो वृद्धि है विवृद्धि है ये प्रकर्ष को उत्कर्ष को अनुभव करती है मना ऐसे योगी उसको अनुभव करता है कब तक अविवेक ख्याते अविप्लब विवेक ख्याति पर्यंत तक करता है आगे करें आ गुण पुरुष स्वरूप विज्ञान आदित्यर्थ आप ख्याति का ही व्याख्या कर रहे हैं कि गुण और पुरुष के गुण माने प्रकृति गुण माने प्रकृति और पुरुष माने आत्मा तो पुरुष और माने प्रकृति और पुरुष के स्वरूप का विज्ञान पर्यंत तक अर्थात उस समय जब तक पुरुष का ज्ञान नहीं होता जब तक प्रकृति का ज्ञान नहीं होता सत्यक ज्ञान नहीं होता है तब तक जो है क्षय होता ही जाता है और उसको ज्ञान की प्राप्ति होती ही जाती है तो आप विवेक की ही व्याख्या कर रहे हैं कि आ गुण पुरुष स्वरूप विज्ञान मान गुण और पुरुष के स्वरूप गुण और पुरुष के स्वरूप के विज्ञान पर्यंत तक ये प्रकर्ष को अनुभव करती जाती है ये ज्ञान की दिप्ति आगे करें योग्ठानम अशुद्धे वियोग कारणम यथा परशु क्षेत्र से बोलने योग के अंगों का जो आचरण है अनुष्ठान है अशुद्धि के वियोग का कारण है अतः जब योग के अंगों का अनुष्ठान करता है तो योग के अंगों का अनुष्ठान कारण बन जाता है और अशुद्धि का जो वियोग है अशुद्धि का जो नाश है वो कार्य बन जाता है तो योग के अंगों का अनुष्ठान अशुद्धि के वियोग का कारण होता है कैसे उदाहरण दे रहे हैं यथा परशु परसु जो परशु जो कुलारी है हैदे जिस लकड़ी हैं जिस लकड़ी को हम काटते हैं तो जब लकड़ी को लकड़ी के ऊपर कुल्हारी को मारे और वह जब कटा तो दोनों आपस में दो फाक जो हो गया जो वियोग हो गया तो जैसे लकड़ी लकड़ी वो छेद्य जो छेदने योग काटने योग जो पदार्थ है उसके वियोग का कारण बनता है इसी तरह से योग के अंगों का जो अनुष्ठान है वह वियोग का कारण अशुद्धि के वियोग का कारण बनता है और विवेक ख्या प्राप्ति कारणम और यही योग के अंगों का जो अनुष्ठान है विवेक ख्याति के प्राप्ति का कारण बनता है अर्थात वियोग का भी कारण बनता है तो अशुद्धि के वियोग का कारण भी बना योग के अंगों का अनुष्ठान और विवेक के ख्याति के प्राप्ति का भी कारण बना धर्म सुख से जैसे धर्म व्यक्ति करता है तो धर्म जो है सुख की प्राप्ति का कारण होता है इसी तरीके से योग के अंगों का जो अनुष्ठान है विवेक ख्याति के प्राप्ति का कारण होता है नान्य था इन दो कारण जो है अशुद्धि के वियोग का कारण और विवेक ख्याति के प्राप्ति का जो कारण योग के अंग का अनुष्ठान यही जो दो है मान वियोग का कारण और योग के प्राप्ति का कारण नान्य था कारण और कोई दूसरा कारण नहीं है मैंने योग के अंगों के अनुष्ठान के सिवाय अशुद्धि के वियोग का कारण और विवेक ख्याति के प्राप्ति का कारण कोई दूसरा कारण नहीं है अर्थात यहां पर जो आगे नौ कारण गिनाएगा उत्पत्ति स्थिति इत्यादि नौ कारण की नौ ही कारण होते हैं नौ से ज्यादा कारण नहीं होते नौ ही कारण होते हैं किसी चीज में तो वो जो कारण है इन कारण में से केवल जो वियोग कारण और प्राप्ति कारण जो है यही मान योग का अनुष्ठान ही वियोग कारण बनता है अशुद्धि का और विवेक ख्या के प्राप्ति का और अन्य कारण न अन्यथाकरण अन्य जो कारण है वो नहीं बनता है समझ गया जी हाँ जी ये तो यहां पर दो तरीके से व्याख्या की जाती है एक तो यही कह दिया कि नान्यथाकरण और दूसरा यह है कि एक एक करके भी अशुद्धि के वियोग का कारण योगांग अनुष्ठान है दूसरा नहीं है और विवेक ख्याति के प्राप्ति का कारण योगानुष्ठ है दूसरा नहीं है दूसरा नहीं है इस तरीके से नाम कारण, कारण अन्य नहीं, तो तो यहीं पर अब समय भी हो गया है और एक प्रकरण समाप्त हो गया अब उसके आगे बस जो नौ प्रकार के कारण हैं, हर किसी न किसी चीज में कारण होते हैं नौ ही कारण है तो वो उसकी व्याख्या होगी और उसे नवकरण बताएंगे और उसके एक एक की व्याख्या करेंगे उदाहरण दे दे करके तो इसको हम अगले सप्ताह इस पर चर्चा करेंगे कोई शंका हो तो पूछिए नहीं तो मंत्र पा नहीं, नहीं, नहीं थी तो प्राप्त करना हाँ वो भी धर्म है क्यों नहीं हाँ जी विवेक ख्याति प्राप्त करना हो भी धर्म है ऐसी ऐसी व्याख्या नहीं है ना ऐसी व्याख्या नहीं है यहाँ पर यह है कि योग मान योगाष्ठानम देखिए योगांग अनुष्ठानम अशुद्ध कारणम और योगांग अनुष्ठानम विवेक ख्याप्राप्ति कारणम मान योग के अंगों का अनुष्ठान अशुद्धि के वियोग का कारण है और योग के अंगों का अनुसार विवेक के ख्याति का भी कारण ख्याति के प्राप्ति का कारण है नहीं सुखस्त को नहीं कर रहे हैं सुखस्त भी तो है तो यथा उदाहरण दे रहे जैसे यथा परशु छेदस्य यथा का संबंध आगे के साथ है यथा धर्म सुखस्य जैसे धर्म सुख के प्राप्ति का कारण है नहीं नहीं ना ना ना, ना ऐसी व्याख्या नहीं है ऐसी व्याख्या नहीं है यहां है कि जैसे देखे जैसे भाई बोलना रहे की योग के अंगों का अनुष्ठान विवेक ख्याति के प्राप्ति का कारण कैसे है तो जैसे धर्म सुख के प्राप्ति का कारण है और जैसे हाँ, जैसे धर्म सुख की प्राप्ति का कारण है कट गया अच्छा जैसे धर्म जैसे धर्म, के जैसे धर्म सुख की प्राप्ति का कारण है उसी तरीके से उसी तो जैसे धर्म सुख की प्राप्ति का कारण है उसी तरीके से योग के अंगों का अनुष्ठान विवेक ख्याति के प्राप्ति का कारण है यह अर्थ हुआ मैंने जैसे धर्म सुख की प्राप्ति का कारण है इसी तरीके से योग के अंगों का अनुष्ठान विवेक ख्याति के प्राप्ति का कारण है हाँ ऐसा है सुख बने सुख की प्राप्ति विवेक ख्याति के प्राप्ति का ये बस सीधे विवेक ख्याति का कारण कहेंगे तो प्राप्ति का कारण मन नौ प्रकार के कारण कौन सा कारण है नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ हाँ मन ऐसा करेंगे योग के अंगों का अनुष्ठान अशुद्धि के वियोग का कारण और विवेक ख्याति की प्राप्ति का कारण और विवेक ख्याति की प्राप्ति का कारण आदे। हाँ अन्य कोई और दूसरा कारण नहीं है मैंने वियोग मैंने ये वियोग कारण और प्राप्ति कारण के अलावा और अन्य जो कारण है वो कारण नहीं है समझ गए धर्मा सुख के साथ कमा दे दीजिए अच्छा बताइए जैसे धर्म सुख का कारण है तो सुख का क्या सुख को क्षय करने का कारण है कि सुख के प्राप्ति का कारण है इसलिए प्राप्ति जोड़ना पड़ेगा ना सीधे सुख का कारण कहेंगे तो यह हो जाएगी ना कि सुख के क्षय का कारण है कि सुख के प्राप्ति का कारण है हाँ ये करना पड़ेगा और कोई शंका नग गई मंत्र पाठ करें? हाँ जी ओम पूर्ण मदन मिदम पूर्णादचते पूर्णस्थाणिष्य ओम शांति शांति दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी